नमो नमो नमो भगवते वासुदेवाया। वासुदेवाया। भगवते वासुदेवाया। वासुदेवाया। भगवते मोदेवातिरंद ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मिता ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभी भूतले स्वयं रूपाह्यं ददा स्वदाक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिकाधाका का नमस्त तप्तकाशना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदवनेश्वरी वृषभानोसुते देवी प्रणमा हरिप्रिए वाचाकलपत कृपा सिंधु पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंद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 तो मैं भी पढ़ने का प्रयास करूँगा प्रभुपद लीलामृत प्रकरण 21 और इस अध्याय का नाम है लोअर ईस्ट साइड के आगे तो जिस प्रकार से भागवत का गुणगान किया जाता है और भागवत सुनना कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में ऑन नहीं करिए कुछ भागवत में ही भागवत के बारे में वर्णन आता है कि भागवत श्रवण करने से नष्ट प्रायशो अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया तो भागवतम का नित्य श्रवण करने मात्र से हृदय के जो अभद्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति हृदय में भगवत भक्ति स्थापित हो जाती है तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए हमें दो भागवत इस जगत में प्रदान किए हैं और के बारे में हमेशा शाम सुनते हैं हाँ एक भागवतार भक्ति रस पात्र एक भागवत है ग्रंथ भागवत और दूसरा भागवत क्या है भक्त भागवत तो ग्रंथ भागवत भक्त भागवत की महिमा से एक प्रकार से भरा हुआ है तो श्रीमद् भागवतम और किसी भक्त का जो चरित्र है वो अभिन्न है इसलिए श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या प्राप्त होता है हमें भक्तों का गाथा भक्तों का चरित्र प्राप्त होता है जो कृष्ण से संबंधित हैं तो उसी प्रकार से यह जो श्रील प्रभुपद का लीलामृत है वो भागवतम के समानी ही है यदि किसी ने भागवत नहीं भी पढ़ा हो और भागवतम की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल रूप में समझना है या देखना है या किसके जीवन में भागवत उतरा हुआ है वो आँखों से देखना है तो उसको श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन करना चाहिए भागवत की सारी शिक्षाओं को श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से प्रभुपाद कृष्ण की सेवा में निमग्न है और भगवान कृष्ण भी श्रील प्रभुपाद से आदान प्रदान करते हैं तो एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा प्रघुपद ये जो फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं आपको हाँ उसका क्या होता है प्रभुपद कहते हैं आध्यात्मिक गुरु को या कृष्ण को फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं वो फ्लावर्स हाँ आगे चलकर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं वो जो वृक्ष आदि हैं तो ये केवल फुल मनुष्य योनि प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे भागवत भक्त का हम आश्रय ग्रहण करते हैं और उनके चरित्र को सुनते हैं तो कितना अधिक लाभ व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है तो ये प्रभुपाद विशेष विशेष आचार्य है और इसलिए इस आंदोलन में एक आचार्य को केंद्र में रखा है और वो कौन आचार्य है श्रील प्रभुपाद इसलिए हमारे सारे कार्यों का जो केंद्र होना चाहिए वो श्रील प्रभुपाद होना चाहिए हाँ तो ये जो आंदोलन है कभी टूटेगा नहीं और ये आंदोलन क्या होगा बहुत शीघ्र गति से आगे बढ़ता रहेगा तो इस लीलामृत में हम इक्कीसवा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें वर्णन आ रहा है हाँ श्रील प्रभुपाद अपना जो मैगजीन है बैक टू गॉड हेड हाँ प्रभुपात ने कितनी यूनिक चीज़ें हमें प्रदान की हैं हर एक जो उन्होंने चीज़ दी है वो ऐसे लगता है कि संसार से न, संसार की नहीं है हाँ ये जो उन्होंने वो मैगजीन भी दिया है मंथली मासिक जिसका नाम क्या है बैक टू गॉड हेड हाँ मतलब प्रभुपात का पूरा प्रयास है कि जो भी उनके संपर्क में आ रहा है उसको वो वापस भेजे बिना रहेंगे नहीं कहाँ वापस भेजना चाहते भगवान के धाम कोई और ऐसा किसी ने इतना प्रयास नहीं किया मानो प्रभुपाद का हृदय जल रहा हो हा? इस संसार के जीवों को देखकर करुणा से इसलिए उनका हर जो प्रयास है हर जो प्रोसेस है जो भी चीज़ उन्होंने दी है हर चीज़ हमें क्या करती है भगवान के धाम की ओर ले जाती है तो उनके बारे में सुनना भी हमें भगवान के धाम ले जाता है इसलिए हाँ व्यक्ति को इवन भक्तों को प्रभुपाद लीलामृत को अपने पर्सनल रीडिंग में भी पढ़ना चाहिए ऐसे नहीं कि एकादशी आती है तभी हमें प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ना चाहिए नहीं बाकी ग्रंथों के साथ साथ प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन करना क्या है परम आवश्यक है क्योंकि जब किसी आचार्य को आप समझते हो तो आपको भगवान को समझना सरल हो जाता है प्रभुपाद उदाहरण देते थे हाँ किसी लड़की से आप प्रेम करते हो तो उसके कुत्ते से भी क्या करना होगा प्रेम करना होगा हाँ तो प्रभुपद कहते हैं हाँ प्रभुपाद कृष्ण के सबसे प्रिय हैं इसलिए प्रभुपाद के प्रति हमें अपनी शरणागति है या कृतज्ञता का भाव है उसको और वृद्धिंगत करना है बढ़ाना है किसी को अपने हृदय में तो उसको निश्चित रूप से प्रभुपाद लीलामृत का पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए तब हम समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कितनी बड़ी देन हमें प्रदान की है और वो देन देने के पीछे प्रभुपाद ने कितना बड़ा किया है, कितना बड़ा त्याग किया है अपने अंतिम सांस तक तो ऐसे लीलामृत को श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी जिन्होंने इस, इसको लिखा था प्रभुपाद अप्रकट होने के पश्चात जब प्रभुपाद अब प्रकट हो गए तो भक्तों को लगा कोई ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिसमें प्रभुपाद का चरित्र बहुत अच्छी तरह से वर्णित हो तो उन्होंने देखा सत्स्वरूप दास गोस्वामी बहुत योग्य वैष्णव या भक्त हैं तो जितने प्रभुपाद के शिष्य थे जी बी सी उन सबने उनको अप्रोच किया और उनको जब अप्रोच किया तो उन्होंने विनम्रता से सबका निवेदन स्वीकार किया और इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया तो वो कहते हैं कि ये तो स्थिति वैसे ही है जैसे कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितमृत की रचना की थी वृंदावन के भक्त चैतन्य महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएँ हैं उनको सुनना चाहते थे जिसके कारण उन सब वृंदावन भक्तों ने किसको अप्रोच किया था कृष्णदास कविराज को और वो जाकर मदन मोहन जो सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो उसी प्रकार से सत्स्वरूप दास गोस्वामी वैष्णवों की आज्ञा को अपने सर में धारण करके इस ग्रंथ को लिखना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि प्रभुपाद लीलामृत एक ग्रंथ ही उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर लिखा ऐसे नहीं उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर लगभग 25 किताबें लिखी हैं कितनी लिखी है 25 हम तो दो से ही परिचित हैं एक तो ये बड़ा वाला लीलामृत और एक दूसरा छोटा वाला लीलामृत है ना कंडेंस हाँ लेकिन उसके अलावा उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर कई ग्रंथ लिखे हैं कितना अधिक गुणगान किया है तो उससे समझ सकते हैं कि ऐसे प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनके हृदय में प्रभुपाद के प्रति कितना अधिक हाँ प्रेम और कृतज्ञता का भाव है और किस प्रकार से वो अपने आध्यात्मिक गुरु को देखते हैं तो हम हमेशा एक आश्चर्य महसूस करते हैं कि जब भी लीलामृत को पढ़ते हैं तो एक जोश आ जाता है वापस हमारे अंदर भगवत भक्ति करने का हाँ इस रास्ते में हम ढीले हो जाते हैं हाँ किसी को लग रहा होगा भक्ति में थोड़ा ढीलापन तो उसको क्या करना चाहिए बाकी सारे ग्रंथों को साइड में रख के लीलामृत को लेना चाहिए दस पंद्रह दिन बस लीलामृत को पढ़ते रहो आपके अंदर जान आ जाएगी फिर से भक्ति करने के लिए फिर से आप उत्साहित हो जाओगे हाँ हरे नाम के लिए और इस आंदोलन की सेवा करने के लिए तो ऐसा विशेष ये प्रभु पद का लीलामृत है जिसको पर्सनली हमेशा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए बल्कि आज तक कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ जिसके बारे में इतने ग्रंथ लिखे हो हाँ इससे पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य को लो इवन भगवान के बारे में इतने ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं जितनी किताबें किसके बारे में लिखी गई है शील प्रभुपात के बारे में लगभग सौ किताबें हर शिष्य ने एक किताब लिख दी किसके बारे में प्रभुपात के बारे में ऐसे प्रभुपात के शिष्य हैं, जिन्होंने प्रभुपात से बातें भी नहीं की दूर से ही प्रभुपात को देखा है उन्होंने भी प्रभुपात के बारे में क्या किया चार सो पेजेस की किताबें लिख दी हाँ तो ये ऐसे आचार्य है जिनके बारे में कहा जाता है न भूतो न भविष्यती ये विशेष आचार्य हैं है आ, ये कृष्ण ने ऐसे भेजे हुए आचार्य हैं इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोना महाजने पाठाइल दिल तुम्हें वहां वो प्रार्थना करते हैं एक जीव का रोल अदा करते हुए भक्तिनो ठाकुर वो कृष्ण से कहते कि कृष्णा आप हाँ बहुत दयालु हो मेरे जैसे जीव के लिए अपने एक आचार्य को भेज दिया जो आचार्य क्या करता है मुझे मेरी शिखा को पकड़कर मेरी गर्दन को पकड़कर कर अपने धाम ले जाता है तो उसी प्रकार से हम सबके लिए ये श्रील प्रभुपद को भेजा है और प्रभु ने हर एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति देने का प्रयास किया है तो उनका ये जो लीलामृत है जिसको हमें साधारण नहीं लेना चाहिए इसको उसी भांति समझना चाहिए जैसे ग्रंथराज कौन है श्रीमद भागवतम है हाँ क्योंकि भागवतम में भगवान और भक्त का चरित्र है उन दोनों का आपस में जो सेवा का संबंध है उसको लिखा गया है तो उसी प्रकार से ये जो लीलामृत है जिसमें श्रील प्रभुपाद और भगवान के बीच में जो सेवा का संबंध है उसको सत्सरुप गोस्वामी ने प्रकाशित किया है तो ऐसे इस अध्याय में वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद अपना जो मैगजीन है मासिक है बैक टू गॉड हेड जिसके बारे में अपने शिष्यों को बता रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं ससुरूप दास गोस्वामी पत्रिका के पृष्ठावरण पर स्वामी के दो निबंधों कृष्ण द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर आनंद के आगार कृष्ण तथा हु इज क्रेजी पागल कौन के विज्ञापन थे और फिर एक सूचना थी तो जैसे वो मैगजीन है प्रभुपाद का बैक टू गॉडर जिन्होंने प्रभुपाद ने जब अमेरिका जाने से पहले यहाँ शुरू किया था और वो जहाँ वहाँ गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को वो जिम्मेदारी दी विशेष रूप से ब्रह्मानंद को तो ये जो ब्रह्मानंद आदि है इन्होंने ये, ये जो बैक टू गॉड हेड है इसको प्रकाशित करने की जिम्मेदारी ली और उस जब ये पत्रिका शुरू की वहाँ पे तो उसके पीछे उनके दो जो निबंध थे उनकी सूचना प्रकाशित की थी और उसके आगे एक और सूचना लिखे थे शीघ्र प्रकाशन गीतोपनिषद या भगवदगीता यथारूप अनुवादक और भाष्यकार भक्ति वेदांत स्वामी तो उस पुस्तक के पीछे एडवर्टाइज लिखे थे कि जल्द ही एक किताब आने वाली है और जिसका नाम क्या है भगवद्गीता यथारूप प्रभुपात का ये बहुत बड़ा सपना था गीता यथारूप को प्रकाशित करने के लिए प्रभुपात जब अपने गृहस्थ जीवन में थे कोलकाता में तभी उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये ग्रंथ टीका के साथ परपट्स के तात्पर्य के साथ लिख के रखा था अपने हाथों से पन्नों पर इतने सारे पन्ने हो गए थे और फिर हम जानते हैं उसकी आहूति किसने दी उनकी प्रिय पत्नी अ उसको बहुत चाय पीने की आदत थी और बिस्कुट खाने की आदत थी तो प्रभुपाद चले गए अपने काम में व्यवसाय में तो जो ये रद्दी वाले आते हैं हाँ इसने क्या किया अभी चाय और बिस्कुट के लिए शायद पैसे कम पड़े होंगे तो वो क्या करती है देखती है कि ये क्या कबड़ा है घर में हाँ वो कभी प्रभुपाद को सहायता नहीं करते थे ये जो होम प्रोग्राम से वीकली प्रोग्राम्स प्रभु पद जीवन में अपने घर में भी करते थे और वो लेक्चर ऊपर होता था फर्स्ट फ्लोर में लेकिन उसकी पत्नी कभी उसमें आती नहीं थी दूर से लोग आते थे तो ऐसे उनकी पत्नी क्या करती है जो ये गीता उपनिषद इतना सब लिखा था इतना सारा पेजेस उसको उठाती है और बेच देती है और प्रभुपद आते वापस देखते हैं क्योंकि प्रभुपाद लिखा तो था लेकिन पैसे नहीं थे उसको छपाने के लिए प्रकाशित करने के लिए तो उस समय तो बहुत पैसे लगते थे आजकल तो इजी हो गया किताबों को छापना तो प्रभुपाद ने कई दिनों तक वो रखा था फिर प्रभुपाद एक बार प्रभुपाद ढूंढते थे कौन मेरी सहायता करेगा कौन मुझे धन देगा जिसके द्वारा मैं इस गीता को छाप सकू तो एक मिस्टर बाले थे साउथ इंडिया मद्रास में प्रभुपद उनके पास गए थे हाँ उन, उनको उनको कहा था कि आप मेरी सहायता करो किसी ने कहा वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है वो धार्मिक हाँ किताबों के लिए डोनेशन देते हैं छपने के लिए तो प्रभुपद उनके पास गए थे मिस्टर बाले के पास और उन्होंने कहा मैं पहले देखूँगा थोड़ा पढ़ूँगा और फिर आ, छपाई करूँगा तो प्रभुपाद जब वापस आए थे घर में देखा ढूंढा पूरा ये जो मैनुस्क्रिप्ट था ये नहीं था फिर पत्नी को पूछा पत्नी कहती है आज मैंने यज्ञ किया था और उसमें क्या किया था उसकी आहूति दी थी हाँ उसने बेच डाला था प्रभुपाद ने कहा अच्छा चाय के लिए पूरी मेरी मेहनत तुमने चाय के लिए बर्बाद की है हाँ फिर प्रभुपाद ने कहा क्या कहा टी और मी आपको चाय चाहिए या अपना पति चाहिए कितनी बहादुर पत्नी होगी सोचो कितना करेज है उस लेडी में उसने क्या कर दिया मुझे आप नहीं चाहिए मुझे चाय चाहिए धीरे धीरे प्रेम कमी हो जाता है सांसारिक जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं बचती एक दूसरे के लिए पहले तो ये मरते हैं बात करने के लिए मिलने के लिए देखने के लिए और कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है देखना नहीं चाहते अपने जीवन से खदड़ देते हैं ऐसी स्थिति है, है। तो ये भौतिक जगत है भौतिक ह ये भी एक क्योंकि एक काम पर है ना आधारित इसलिए मैं इसको कहता हूँ लस्टी ये भी एक टी है हाँ लस्टी है ना वो टी के लिए उसने छोड़ा और ये संसार भी लस्टी है ये भी एक टी है जिसके लिए हम हा पागल हो रहे हैं तो ऐसे प्रभुपाद का वो सपना था गीता को मुझे इंग्लिश में प्रकाशित करना जो उन्होंने लिखा था लेकिन फिर प्रभुपाद जब अमेरिका आए तो वहां उन्होंने गीता को फिर से शुरू कर दिया हाँ जो गीता गीता गीतापणेश्वर और उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा प्रभुपाद ने जो उनको एक लेडी थी वहाँ उन्होंने जब प्रवचन देना शुरू किया था शुरुआत में तो केवल स्त्रियाँ आती थी सबसे पहले जो प्रभुपाद के प्रोग्राम्स थे उसमें ये यूथ नहीं आते थे सबसे पहले जहाँ उनका टेप रिकॉर्डर ये सब चोरी हुआ था ये ओल्ड लेडीज ये सब लोग आते थे दस पंद्रह उनको प्रवचन देते थे तो उसमें से एक ओल्ड स्त्री थी उसने प्रभुपाद को एक टेपरे कोर्डर दिया था जो प्रभुपाद इस्तेमाल करते थे और जिसमें वो रिकॉर्ड करते थे और कभी कभी तो प्रभुपाद के सामने कोई नहीं होता था प्रवचन देने के लिए तो प्रभुपाद क्या करते थे अपने गुरु महाराज को याद करते हुए रूम में अकेले प्रवचन देते थे क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा था कृष्ण का गुणगान कोई भी नहीं है दीवारे है सुनने के लिए बोलते रहो, तो दीवारों को प्रवचन देते थे, फिर उन्होंने एक प्रवचन प्रवचन दिया, वो एक घंटे का प्रवचन है आप सुनिए उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इंग्लिश में तो एक सबसे बड़ा प्रवचन वही है प्रभुपात का जो कोई नहीं था उनके आगे केवल चार दीवारें थे उनको प्रभुपाद ने प्रवचन दिया और वो प्रवचन ट्रांसक्राइब किया गया ना बाद में टाइप किया गया और वो प्रवचन भगवदगीता का क्या बना इंट्रोडक्शन बना जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वो प्रभुपाद ने दीवारों को दिया हुआ था तो प्रभुपाद जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने गीता को लिखना फिर से शुरू किया और ये हृदय में भावना थी कि भगवदगीता को प्रकाशित करना है तो प्रभुपाद ने लगभग कम्प्लीट किया था भगवत गीता, फिर ये जो मैगजीन था आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रभुपाद ने पिछले वाले पृष्ठ पर ऐड दे दिया कि शीघ्र ही नया बुक आने वाला है हाँ उसका नाम प्रभुपाद ने लिख दिया हाँ भगवदगीपनिषद भगवत गीता यथारो तो हम आगे चलते हैं प्रभुपाद ने संपादकों को जो पहला निर्देश दिया था वो ये था कि पत्रिका नियमित रूप से प्रति मास निकले भले ही वे उसकी प्रतियों को नहीं बेच पाए या वे केवल दो ही पृष्ठ निकाल पाए तो भी उन्हें इस स्तर को बनाए रखना चाहिए तो ये कृष्ण भावना में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है किसी भी कार्य को नियमित करना वो यदि नहीं है तो भगवत भक्ति को हम कैच नहीं कर पाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे कोई भी कार्य हो चाहे आप देखो कोई भी जो प्रचार शुरू हुआ है इस में किसी भी एरिया में हाँ तो वो शुरुआत में जिन भक्तों ने क्या किया है उसको कंटिन्यू किया है चाहे दस लोग हो पाँच लोग हो दो लोग हो लेकिन ये नियमितता बहुत आवश्यक है श्रील प्रभुपात भी जब अमेरिका गए उन्होंने भी क्या किया हाँ वहाँ दीवारों को प्रवचन देना पड़े लेकिन उन्होंने कंटिन्यूटी की तो ये नियमितता आध्यात्मिक जीवन में बहुत आवश्यक है इवन आपने साधना में अपनी सेवा में हाँ शास्त्रों का अध्ययन हो या हरिनाम हो सब में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए प्रभुपाद कहते कि ये मैगजीन शुरू किया है इसको बंद नहीं करना है चाहे वो 60 पेज का हो 40 पेज का हो या आप लोग नहीं भी छाप पाए तो प्रभुपाद ने कहा दो पेज छापो लेकिन हर महीने क्या होना चाहिए ये जो मैगजीन है वो प्रकाशित होना चाहिए हुँ? स्वामी जी ने हय को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवत के तीन खंडों का एक सेट भेंट किया प्रभुपद जो चीज अपने साथ लेके गए थे यहाँ से हाँ, क्या लेके गए थे श्रीमद भागवतम जो उन्होंने कोचिंग से अपने जलदूत जहाज पर डाला था उसके ट्रंक बड़े बड़े बक्से तो वो ती, तीन से भागवतम का प्रथम स्कंद तीन वॉल्यूम में था जो प्रभु पद वहाँ सबको देते थे उससे जो भी धन आता था उसमें अपना गुजारा करते थे वहाँ जब वो शुरुआत के दिनों में रहे तो ये जो हाईग्रिव थे ये प्रोफेसर थे हरवर्ड यूनिवर्सिटी में और बड़े विद्वान थे रूप रूप से तो तो उन्होंने ये ये जब उनके शिष्य बने तो एक दिन उनको भागवतम का सेट गिफ्ट करते हैं प्रत्येक खंड के आवरण पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था हयग्रीव दास ब्रह्मचारी को अपने आशीर्वाद सहित एसी भक्तिवेदान स्वामी साइन किया था उन्होंने किताब पर कि दास को पूरा आशीर्वाद है हयग्रीव ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताया कि अभी तक उन्हें धन के अभाव के कारण खरीद नहीं पाया था वो प्रभुपद के साथ ही होता था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे जिसके कारण उन्होंने वो किताबें खरीदी नहीं थी लेकिन प्रभुपाद ने एक दिन खुद ही उनको बुलाया और वो किताबें उनको गिफ्ट की प्रभुपाद ने कहा सब ठीक है अब तुम बैक टू गॉड एड का संकलन करो निष्ठा से काम करो और इसे टाइम पत्रिका जैसे विशाल बना दो छोटा नहीं सोचते थे क्या क्या सोचते थे हमेशा थिंक बेग तो भक्तों को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए किसकी सेवा के लिए कृष्ण की सेवा के लिए यदि हम कृष्ण की सेवा के लिए बड़ा सोचते हैं तो कृष्ण हमें योग्यता प्रदान करते हैं प्रभुपाध्य भी विदेश अभी उनके गुरु ने उनको नहीं कहा था कि न्यूयॉर्क जाना है वो दूसरे देश में भी जा सकते थे भारत के बाहर पाश्चात्य जगत में किसी भी देश में जा सकते थे लेकिन अमेरिका का बड़ा प्रभाव पूरे विश्व में था और न्यूयॉर्क ये उनका मेन स्थान था प्रभुपाध्याय का जाना है तो कहाँ जाना है न्यूयॉर्क में जाना है जो सारे जगत को प्रभावित करता है फिर ये जो उनकी बैक टू गॉडेड मैगजीन है जिसको हम हिंदी में भगवत दर्शन कहते हैं प्रभुपाद ने कहा ये मैगजीन भी टाइम मैगजीन की तरह बड़ा और पावरफुल होना चाहिए प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सभी शिष्य इसमें भाग ले भाग ले या भागे दोनों में से एक चीज़ है किस चीज़ में भाग ले इस बैक टू गॉडेड की सेवा में उस मैगजीन की सेवा में उन्होंने कहा आलसी मत बनो कुछ ना कुछ लिखो ऐसे बोला प्रभुपाद ने प्रभुपाद ने कहा मेरे आंदोलन में जो भक्त है हरेक को लिखना है आ, आलसी नहीं बनना है इसलिए प्रभुपाद एनकरेज करते थे बल्कि प्रभुपाद ने कहा मेरे सारे संन्यासियों को किताबें लिखनी चाहिए ऐसे प्रभुपाद ने बोला है इवन चैतन्य चरित क्या तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें कई चीजें आती है तो प्रभुपत कहते हैं कि ये मेरे जितने भक्त हैं, वो आलसी मत बरो कुछ ना कुछ लिखो वे अपने शिष्यों को वो पत्रिका उनके अपने धर्मोपदेश के लिए प्रदान करना चाहते थे ब्रह्मानंद और गर्ग ने उसी रात प्रथम अंक को अपनी अपनी साइकिलों पर लादा और लोअर ईस्ट साइड से लेकर फोर्टीन स्ट्रीट तक की प्रमुख प्रमुख दुकानों से होते हुए वे वेस्ट विलेज तक गए और वहां पहुंचने तक उन्होंने सभी एक सौ प्रतिया वितरित कर दी तो उनके ये दो सोल्जर थे कौन थे दो सोल्जर एक ब्रह्मानंद और दूसरे थे गर्ग ये दोनों भाई थे हाँ इनकी माँ जब प्रभुपाद को मिलने आए, तो प्रभुपाद हूँ उनको कहते कि आप कुछ डोनेशन दो वो कहती है और क्या दू? दो बेटे तो दे दिए आपको हा? और क्या डोनेशन दो आपको प्रभुपाद को कहती है तो प्रभुपाद उनके इन दो भाइयों को बोलते थे आप हमेशा अपनी माँ आती है तो उसके चरण छुआ करो हाँ उनको उनका आशीर्वाद लिया करो अपनी मदर का तो ये दोनों और ये दोनों शारीरिक रूप से ऐसे दुबले पतले नहीं है आजकल भक्त देखते हवा आ जाए तो भक्त उड़ के चले जा सकते हैं हाँ प्रभुपाद की ये जो शिष्य थे कमांडर हाँ, ये प्रभुपाद ब्रह्मानंद को हमेशा साथ रखते थे ऐसी बड़े बलशाली भूजाए उनकी हाँ? एक बार प्रभुपाद जगन्नाथपुरी थे जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर आ रहे थे प्रभुपाल तो बीच में एक मंदिर आता है साक्षी गोपाल हाँ सुना है आपने वहाँ के लोकल लोग कहते थे साक्षी गोपाल का दर्शन करने से वो साक्षी देते हैं कि आप कहाँ चले गए थे जगन्नाथपुरी ऐसा कुछ है ही नहीं तो लेकिन वैसे ये लोग बोलते हैं तो प्रभुपाल जब वापस आ रहे थे तो साक्षी गोपाल मंदिर गए तो वहाँ गए तो उनके साथ ये गर्ग और ब्रह्मानंद ये दोनों थे तो प्रभुपद मंदिर में घुसने वाले थे तो वहां के पंडाओं ने ऐसे रास्ता बंद किया आप अंदर नहीं आ सकते जगत गुरु को पूरे वर्ल्ड का आचार्य है उसको ओडिशा में साक्षी मंदिर में क्या कर दिया वो कहा कि आपने अंदर आ सकते आपको क्या देना पड़ेगा पैसे दे दो दक्षिणा कुछ साल पहले आप जाते थे उस, उस मंदिर में बहुत मुश्किल था आप घुसोगे तो आपके मानो कोई शुगर का ढेला है और उसमें सारे चिटियां आ जाती है कोई स्कॉन भक्त आंदर घुसता है तो सारे पंडाज आ जाते हैं मानो उससे नोच नोच के सारा धन लेना चाहते हो तो प्रभुपाद को कहा कि आप पैसे दो तभी अंदर आ सकते हो आप साक्षी गोपाल का दर्शन करने तो ये दोनों थे ये कहते प्रभुपाद इनकी पिटाई करो <laughs> प्रभुपात कहते नहीं नहीं क्योंकि इतने बलाढ थे वो हमेशा हर सेवा के लिए हैं। ये जो ब्रह्मानंद पाकिस्तान गए थे करने और ये दोनों भाई पाकिस्तान में प्रभुपाद कोलकाता में थे ये प्रचार कर रहे थे तो वहा वो मुस्लिम लोग उनके पीछे तलवार और चाकू लेके इनको मारने के लिए दौड़ रहे थे और ये दोनों आगे आगे दौड़ रहे हैं और प्रभुपाद को जब पता चला प्रभुपाद रोने लगे कहते कैसे ये मेरे भक्त है मेरी सेवा के लिए प्रचार के लिए इतना बड़ा रिस्क अपना जान भी क्या कर रहे ये लोग मेरे लिए त्यागने के लिए तैयार है तो ऐसा समर्पण था तो ये जो ब्रह्मानंद और गर्ग अभी ये बैक टू गॉडेड मैगजीन छापा लेकिन अभी वितरण भी तो करना है इन्होंने क्या उठाया ऐसा नहीं कि अपनी कार उठा ले, अपनी अपनी साइकिलें उठा ले, साइकिले में पीछे वो पूरा हा? डाल दी मैगज़ीन्स और निकल पड़े लोअर इस साइड वहा न्यूयॉर्क की सड़कों में और वहाँ कुछ ही समय में सारे जो मैगजीन हैं बैक टू गॉड हेड उसका वितरण करके आ जाते हैं धर्मोपदेश में इस प्रकार बढ़ोतरी हुई अब उनके सभी विद्यार्थी टंकन मीन्स टाइपिंग संपादन लेखन संकलन और विक्रय में भाग लेने लग गए तो ये प्रभुपाद का जितना सेवा था ये किसने संभाला उनके शिष्यों ने यही तो शिष्य का काम है गुरु का जो बोझ है वो शिष्य क्या करता है हल्का करता है आ, गुरु की जो चिंता है इसलिए शिष्य का मतलब है गुरु की चिंताओं को समझना और गुरु की चिंता क्या है कृष्ण की सेवा उन चिंताओं को शिष्य अपने सर में धारण करता है हाँ गुरु के बोझ को कम करने का प्रयास करता है बल्कि बढ़ाता नहीं है आजकल का शिष्य क्या है गुरु का चिंता बढ़ाते हैं टेंशन बढ़ाते हैं निसंदेह धर्मोपदेश प्रभुपाद का था किंतु वो इसमें अब अकेले नहीं रह गए थे तो प्रभुपाद अकेले उन्होंने ये शुरू किया था लेकिन अभी वो अकेले नहीं हाँ कृष्ण ने उनके साथ इतने लोग भेजे इसलिए हम किसी भी सेवा आदि के लिए सिंसियर है तो कृष्ण सारी सुविधा हमें प्रदान करते हैं उस सेवा को और अधिक से बढ़ाने के लिए इसलिए हम अकेले भी हो तभी भी डरना नहीं चाहिए सिंसियरली प्रयास करना चाहिए उस कार्य के लिए तो गुरु कृष्ण कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं शिष्य हमें भक्तों का सहायता हमें प्रदान करते हैं अब जानते हैं गौर गोविंद स्वामी जो प्रभुपाद के एक शिष्य थे ओरिसा से तो प्रभुपाद ने उनको सन्यास दे दिया बहुत ही जल्दी संन्यास दिया और संन्यास देके प्रभुपाद को कहा गौर गोविंद तुम आप ओरिसा में चले जाओ प्रचार करने उन्होंने कहा मैं अकेला हूं प्रभुपाद कहते वैष्णव अकेला नहीं होता उसके साथ कौन होते हैं कृष्ण होते हैं तो वो गौर गोविंद स्वामी कहते प्रभुपाद मैं वैष्णव नहीं हूं आप वैष्णव हैं तो फिर भी प्रभुपाद की आज्ञा को उन्होंने अपने सर में धारण किया और वो ओरिशा चले गए और उड़ीसा और में बहुत मुश्किल था भोनेश्वर में वो रहने लगे प्रचार करने के लिए उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था वो कहते हैं कि वो टीचर हुआ करते थे पहले उनका एक स्टूडेंट ने उनको देखा ये सन्यासी रोड में जा रहा है वो वो उनका स्टूडेंट अपनी साइकिल के पीछे इनको बिठाता था और वहाँ एक मंदिर है अनंत वासुदेव का वहां जो फ्री प्रसाद मिलता है वहां उनको ले जाता था और उनको प्रसाद खिलाता था और दक्षिणा में एक रुपया देता था कितना एक रुपया ये अकेले रहते थे प्रचार करते थे बल्कि प्रभुपाद को कोई चीफ मिनिस्टर की लड़के थी कानुंगो मिसेस कानुंगो ने भुवनेश्वर में नया पल्ली जो स्थान है वहा एक जगह दान में दिया था प्रभुपाध ने कहा यह जगह मिला है तुम्हें इसको डेवलप करना है और कोई भक्त भी नहीं था ये अकेले वहाँ पेड़ के नीचे रहा करते थे और वहाँ रोड का काम जो मतलब वहां से हाईवे बन रहा था हाईवे के साथ ही इसको भुवनेश्वर आज देखते हुए एक लैंड था तो ये क्या करते थे जो वर्कर्स ने झोपड़ी जो बनाया होता था जो पत्थर तोड़ने वाले वगैरह ये जो लोग जिस झोपड़ी में रहते थे रात को ये महाराज वो झोपड़ी में रहा करते थे लेकिन उन्होंने क्या किया प्रभुपाद की सेवा को छोड़ा नहीं लेकिन कुछ ही समय में देखा हाँ कृष्ण ने और प्रभुपात की कृपा से धीरे धीरे भक्त और सुविधाएं आने लगी और इतना महान कृष्ण बलराम मंदिर की वहाँ स्थापना हो गई तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम सिंसियर हैं गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए हमारे अंदर भौतिक कोई भी योग्यता ना हो कृष्ण सारी योग्यताएं सारे स्किल्स हमें प्रदान करते हैं आगे वो लिखते हैं सत्सुरूप गोस्वामी बैक टू गॉडेड के दूसरे अंक के संपादकीय में कहा गया था चार मास की अल्पावधि में संघ का इतना पर्याप्त विस्तार हो गया है कि उसे सेकंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट के मंदिर से अधिक विस्तृत स्थान की आवश्यकता है हाँ तो अभी इन्होंने देखा कि अभी प्रचार बढ़ गया है जो प्रभुपत का सबसे पहला स्थान था न्यूयॉर्क का सेकंड एवेन्यू का स्टोर फ्रंट दुकान की सामने वाली जगह जिसमें प्रभुपाद ने प्रोग्राम शुरू किया था तो वो अभी भरता था तो इन्होंने ऐड डाल दिया कि अभी हमें बड़ा स्थान चाहिए प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क नगर में एक विशाल भवन प्राप्त करने के अपने विचार का त्याग नहीं किया था या, प्रभुपाद एक जगह चलते थे एक बिल्डिंग को देखते थे बहुची कहते ये हमारे पास होनी चाहिए हाँ मतलब प्रभुपाद ये बहुत विजनरी आचार्य है आचार्य का एक लक्षण भी है आचार्य के कई सारे गुण हैं उसमें एक आचार्य का गुण क्या है विजनरी वो आगे का देखता है इसलिए तो प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था हम सुनते हैं ना प्रभुपात जब गार्डन में बैठे थे और एक व्यक्ति एक व्यक्ति उनके पास बैठा था तो उन्होंने कहा आप अकेले हो प्रभुपात कहते मैं अकेले नहीं हूँ हाँ अभी अभी भारत से आए थे खुद को रहने के लिए जगह भी नहीं थी कहे मैं अकेले नहीं हूँ मेरे पास हजारों भक्त हैं हाँ हजारों मंदिर हैं और हजारों मात्रा में प्रकाशित किताबें हैं हाँ ऐसा सब प्रभुपाद कहते थे तो ये क्या है विजनरी हैं प्रभुपाद देखते हैं आगे ना तो प्रभुपाद ने एक बिल्डिंग को देखा कहा कि हमारे पास होनी चाहिए ग्रीनविच विलेज के जायदाद खरीदना बहुत व्यय साध्य था ये जो स्थान था ग्रीन विलेज जहाँ कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही कठिन था नगर के मध्य भाग का प्रश्न ही नहीं था किंतु प्रभुपा तब भी कहते थे कि वे एक भवन खरीदना चाहते हैं उनके अनुयायियों के लिए ये सोचना ही कठिन था कि कृष्ण भावनामृत में लोअर इस साइड के लोगों के अतिरिक्त और किसे रुचि हो सकती थी बल्कि उनके भक्त सोचते थे कि ये जो हिपीज है यही लोग भक्त बन सकते हैं इसके अलावा जो सुशिक्षित अच्छे लोग हैं वो कभी भक्त नहीं बनेंगे ऐसे इनके शिष्यगण सोचते थे लेकिन प्रभुपाद ऐसा नहीं सोचते थे और फिर किसके पास धार था कि मैनहट्टन में इमारत खरीदने की बात सोचे किंतु एक दिन रविंद्र स्वरूप की भेंट एक धनाढ्यवोदी से हो गई थी जिसके मन में युवा आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी और जो प्रभुपाद को 5000 डॉलर ऋण देने को राजी हो गया था ये रविन्द्र स्वरूप शुरुआत के दिनों के भक्त है रविंद्र स्वरूप के माध्यम से इस ऋण की व्यवस्था हुई थी और स्वामी जी ने इसे भवन कोष का को नाम दिया था इस कोष में उन्होंने 5000 डॉलर धीरे धीरे और जोड़ लिए थे जो उन्होंने आकस्मिक अनुदानों द्वारा इकट्ठे किए थे लेकिन उपयुक्त तो भवनों का मूल्य एक लाख डॉलर से आरंभ होने के कारण प्रभुपाद की धनराशि बहुत तुच्छ प्रतीत होती थी तो एक लाख से तो शुरुआत होती है प्रॉपर्टी और प्रभुपाद के पास केवल लोन में पाँच हजार डॉलर लिए थे और पाँच हजार डॉलर जो उन्होंने उनको किसी ने छोटा मोटा दक्षिणा दिया था वो सब मिलकर इनके पास केवल दस डॉलर थे ब्रह्मानंद को साथ लेकर प्रभुपा सिख स्ट्रीट में एक इमारत देखने गए सोचो हाँ दस हजार डॉलर जहाँ एक लाख से शुरुआत है हाँ वो दस हजार मानो एक लाख से शुरुआत है, दस हजार लेके व्यक्ति पहुंच रहा है इमारत खरीदने के लिए जो पहले जुविश प्राविडेंशियल बैंक थी इसमें एक विस्तृत गोष्ठी कक्ष था तह काना संगम रवर के फर्श थे और मंदिर के अनुकूल वातावरण था जो ये बिल्डिंग देखा तो इसमें सब को अपने निजी कक्ष के रूप में प्रयोग में लाने का विचार किया खरीदा नहीं अभी क्या बदलाव लाना है पहले ही सारी तैयारियां हो रही है उन्होंने कहा कि विशाल गोष्ठी कक्ष को कीर्तनों और व्याख्यानों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जो मीटिंग रूम था उसको प्रभुपद ने कहा टेंपल हॉल बना सकते हैं इमारत से लौटते समय प्रभुपद को ध्यान आया कि वह एक बस स्टॉप के पास कोने पर स्थित थी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी उन्होंने कहा कि कलकत्ता में बाग बाजार में गौड़िया मठ भी एक बस स्टॉप के निकट है और जब बसों के इंजन चालू होते हैं तो उनसे बड़ा शोरगुल होता है तो प्रभुपाद को लगा कि जहाँ ये बस स्टॉप आदि है ऐसे शोरगुल में नहीं होना चाहिए स्थान प्रभुपाद को याद आया कलकत्ता हाँ वो न्यूयॉर्क में है वो गए थे मेरे गुरु महाराज ने भी एक मठ बनाया है जिसका नाम है बाग बाजार मठ जो भी बस स्टॉप के पास है और जब भी बसें गुजरती हैं सारा आवाज़ धुआ सब मठ के अंदर प्रवेश होता है प्रभुपाद ने इसके बाद लोअर साइड के सिक्स स्ट्रीट में ही टेंपल यमानयल का भी अवलोकन किया ये बैंक की इमारत से भी विशाल था और जब स्वामीजी के कुछ शिष्यों ने उसकी गुफा सरीखे रिक्त कमरों में घूमकर देखा तो वे सोचकर घबरा गए कि यदि ये इमारत मिल भी जाए तो वे किस प्रकार इसकी देखभाल कर सकेंगे या इसका इस्तेमाल कर सकेंगे स्वामी जी ने आने इमारतों का भी निरीक्षण किया एक तो इतने उपेक्षित थे और उसकी हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि उसका विध्वंस किया गया है और एक दूसरे की दशा भी पहले इमारत जैसे ही थी उसमें छत तक काट कबाड भरा था उन्होंने उनके साथ आए हुए रूपानुक से पूछा कि उसका क्या विचार था और रोपा रूपानूप ने उत्तर दिया इसे ठीक करने में बहुत अधिक समय और धन लगेगा अतः वे वापस चले गए स्वामी जी अपने कमरे में जाते ही प्रसाधन कक्ष में घुस गए झाड़ टब में उन्होंने अपने पैर धोए उन्होंने बताया कि ये भारतीय परंपरा है कि बाहर घूमकर लौटने पर पैर धोते हैं हाँ हम तो दूसरे दिन ही धोते जब स्नान करने जाते बाथरूम में न दिन भर नहीं धोते तो प्रभुपद कहती है वैदिक परंपरा है तत्पश्चात भक्तजन श्रीमान प्राइस से मिले जो भव्य वेशभूषा में रहते थे और अचल जायदादों के एजेंट थे उन्होंने ब्रह्मानंद से कहा आपके पक्ष में कई अनुकूल बातें हैं आपका पंजीकरण कर मुक्त धार्मिक संस्था के रूप में है आपको मालूम नहीं कि इससे आपका कितना धन बच जाएगा बहुत सारे लोगों को ये देश इसलिए छोड़ देना पड़ता है कि वे अपना टैक्स नहीं अदा कर पाते किंतु आप लोगों का संरक्षण कोई ऊपर से कर रहा है और मेरे पास आप लोगों तथा आपके स्वामी के लिए उपयुक्त स्थान है एक ऐसा व्यक्ति था ये प्राइस जो धोखा देने में नंबर वन था उसने देखा ये सरल भक्त है ये बिल्डिंग खरीदने निकालने हैं तो इसने उसने ब्रह्मानंद को पटा लिया और उसको कहा कि आप लोगों का संरक्षण कौन करता है ऊपर वाला है तो ब्रह्मानंद उनकी बातों में आ जाते हैं श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को सेंट मार्क्स प्लेस के निकट एक भव्य तीन मंजिला इमारत दिखाई हैं नगर के निचले हिस्से में वो अच्छी अवस्थित अवस्थिति की इमारत थी वह युवकों के निकट थी फिर भी ऐसे क्षेत्र में थी कि नगर के ऊपरी हिस्से के लोग वहां आने में सुरक्षा का अनुभव कर सकते थे उसके फर्श पॉलिश किए हुए सख्त लकड़ी के थे सभी किवाड़ों पर हाथ से भव्य अलंकरण किए गए थे उसमें एक बड़ा हॉल था जो मंदिर के उपयुक्त था मार्क्विस डी लाफाइट जब सन अठारह में आए थे तो इसी इमारत में ठहरे थे एक ऐसा तथ्य था जिससे इमारत के आकर्षण और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी एक शाम को श्रीमान प्राइस ने ऊपर प्रभुपाद के कमरे में उनसे भेंट की प्रभुपाद फर्श पर अपने डेस्क के पीछे और श्रीमान प्राइस धातु की एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठे थे श्रीमान प्राइस एक भव्य सूट पहने थे उनकी कमे सफ़ेद रंग की थी जिसमें कफ लिंग्स लगे हुए थे और उन कफों पर कलफ किया हुआ था उनके बहुमूल्य परिधान सावधानी पूर्वक संवारे गए चेहरे तथा सुनहरे बालों की स्वामी जी की सादगी से एक अद्भुत तुलना प्रस्तुत होते थे। श्रीमान प्राइस स्वामी जी को योर एक्सलेंसी कहकर संबंधित कर रहे करते रहे और उन्होंने स्वामी जी के कार्य की बड़ी सराहना की बड़े आशापूर्ण शब्द में उन्होंने बताया कि आपने संबंधों से वे किस प्रकार स्वामी जी का बहुत सारा धन बचा देंगे उन्हें कष्ट से उबार देंगे और उन्हें वही स्थान उपलब्ध करा देंगे जो प्रभुपाद चाहते थे तो ये जो प्राइस है प्रॉपर्टी डीलर या एजेंट वो प्रभुपाद से आके मिलता है और प्रभुपाद को कहता है मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ कुछ शिष्यों को संग लेकर प्रभुपात श्रीमान प्राइस के साथ इमारत देखने गए जब श्रीमान प्राइस प्रभुपात के शिष्य और इमारत का संरक्षक एक साथ खड़े बातें कर रहे थे उसी बीच प्रभुपात बिना किसी ध्यान आकृष्ट किए कमरे के एक कोने में जा पहुंचे जहाँ एक पुरानी सिलाई की मशीन रखी थी वे मशीन चलाकर उसे देखने लगे प्रभुपद जब सब लोगों के पास वापस लौटे तो श्रीमान प्राइस ने कहा यदि आप अभी 5000 डॉलर दे सके तो मैं मालिकों से अनुबंध लिखवा सकता हूं? 5000 डॉलर अभी देने होंगे शेष 5000 डॉलर दो महीने के अंदर ये इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए प्रभुपद को इमारत पसंद थी और उन्होंने ब्रह्मानंद से उसे खरीद लेने को कहा ब्रह्मानंद तुरंत धन देने को उन्मुख था किंतु प्रभुपाद ने कहा कि पहले एक उपयुक्त संविदा पत्र तैयार कर लेना आवश्यक है श्रीमान प्राइस ने भक्तों से अलग बात की उन्होंने स्वामी जी के और उनके आध्यात्मिक आंदोलन के हित की बात की और वे संविदा के कुछ अधिक का वचन देते हुए प्रतीत हुए कदाचित वे उन्हें इमारत ही दे देंगे पर इमारत दे देने की बात करना तो अर्थवेन था फिर भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात कही वे चाहते थे कि भक्त उन्हें अपना मित्र समझे और एक शाम को उन्होंने भक्तों को अपने घर आमंत्रित किया जब भक्तगण उनके घर पर एकत्र हुए तो वे श्रीमान प्राइज़ के रहने के कमरे में कुर्सियों पर तन कर बैठ गए कमरे में किताबों की आलमरिया पंक्तियों में रखी थी लेकिन उनमें किताबें नहीं थीं वरना किताबों की पंक्तियां सूचित करने वाले दो आयामी डिजाइन थे श्रीमान प्राइज भक्तों की चाटुकार करते रहे उन्होंने हाईग्रीव के हाई ग्रीव के लेखन की प्रशंसा की हयग्रीव को उलझन और चापलूसी का अनुभव हुआ क्योंकि ये जो प्राइस था हाँ ये भक्तों का धन हड़पना चाहता था श्रीमान प्राइस ने भक्तों को हर चीज प्राइस ने भक्तों के हर चीज़ की प्रशंसा की उन्होंने अपने कुत्ते का भी उल्लेख किया जो हाल में ही मर गया था वे बोले वो छोटे से जीव बिना घर खाली मालूम होता है हाँ इतना उस कुत्ते से प्रेम था श्रीमान प्राइस विचित्र प्राणी थे वे स्त्रियों जैसे थे प्रशंसा और चाटुकारिते से भरे हुए हैं उनसे पहले मुलाकात के बाद प्रभुपद उदासीन बने रहे यद्यपि यदि ठीक अनुबंध हो जाए तो इमारत खरीद लेने में उनकी रुचि थी ब्रह्मानंद प्राइस से बात चलाता रहा श्रीमान प्राइस ने बताया कि इमारत के मालिक शीघ्र ही भक्तों द्वारा ये प्रमाण देने की आशा रखेंगे कि वे धनराशि राशि अदा करने में सक्षम हैं प्रभुपाद के आदेश पर भक्तों ने एक वकील तय किया कि वह संविदा पत्र को देख ले प्रभुपाद ने कहा यह श्रीमान प्राइस हमें बहुत दुख दे रहा है मतलब पैसे लेना चाहता है लेकिन वो लिखित रूप में नहीं देना चाहता कुछ भी वकील ने पूछा कठिनाई क्या है आप सीधे मालिक से क्यों नहीं खरीद लेते इन दलालों की क्या आवश्यकता है वकील को श्रीमान प्राइस की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ब्रह्मानंद बोला यहाँ का तरीका यही है हाँ तो इस प्रकार से हाँ श्रील प्रभुपाद तत्पर हो रहे हैं उनका जो पहला ये स्टोर फ्रंट है जिसमें उन्होंने प्रचार शुरू किया था अभी वो बढ़ रहा है तो प्रभुपाद और एक इमारत ढूंढ रहे हैं जिसमें अपने आंदोलन को और प्रभुपाद विस्तार करना चाहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्रील प्रभुपाद लीलामृत के श्रील प्रभुपाद के पितांदे